भारतीय दर्शन काश्मीरी शैव दर्शन साहित्य इस शैव दर्शन का साहित्य विस्तृत है इसके साठ सत्तर ग्रंथ जम्मू काश्मीर संस्कृत शरीर में प्रकाशित हुए हैं जिनमें शिव शिवसूत्र तथा उस प्रवृत्ति भास्कर का वार्तिक खेमराज की विमर्शनी प्रतिभिरा हृदय तंत्रालोक तंत्रसार प्रतिज्ञाकारिका ईश्वर प्रत्यभिज्ञा आदि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वसुगुप्त कल्लट सोमानंद उत्पलाचार्य अभिनवगुप्त भास्कर छेमराज जयरथ आदि ज्ञानी विद्वान इस मत के प्रचारक हुए हैं तत्व विचार अन्य दर्शनों की तरह शैव दर्शन का भी अपना एक विशेष क्षेत्र है इस क्षेत्र में एक मात्र तत्व है शिव उसी से अन्य सभी तत्व अभिव्यक्त होते हैं तथापि अभिव्यक्त तत्वों को लेकर शैव दर्शन में निम्नलिखित तत्व हैं: सांख्य दर्शन के स्थूल भूतों से लेकर प्रकृति तथा पुरुष तत्व पर्यंत 25 तत्वों को उसी क्रम में शैव दर्शन भी मानते हैं भेद इतना है कि सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति नृत्य है स्वतंत्र तो है किंतु शैव दर्शन में ये अनित्य हैं परतंत्र हैं प्रकृति तत्व या माया के नाम से प्रसिद्ध है इसके साथ पांच तत्व हैं कला विद्या राग काल और नियति ये पांच माया के कंचुक हैं इन पांच तत्वों के अंत प्रवेश करने से इनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और माया से छुटकारा मिलता है इसके बाद माया की अपेक्षा दूसरे सूक्ष्म तत्व में साधक प्रवेश करता है और शुद्ध सत्व विशिष्ट पुरुष शुद्ध विद्या के रूप में साधक को देख पड़ता है इसे को सदविद्या भी कहते हैं यह सदविद्या तत्व ईश्वर तत्व में लीन हो जाता है और साधक को ईश्वर तत्व में अनुभव करने का अवसर मिलता है ईश्वर तत्व सदा शिव तत्व में सदा शिव तत्व शक्ति तत्व में तथा शक्ति तत्व परम शिव तत्व में परिणित हो जाता है वहाँ पहुँचकर साधक शिव शक्ति के सामरस्य का अनुभव करता है यही पूर्णावस्था है यही इस दर्शन का अपना परम लक्ष्य है इस प्रकार माया से लेकर शिव तत्व पर्यंत ग्यारह तत्व नए हैं। सांख्य के पच्चीस तत्वों को मिलाकर शैव दर्शन में छत्तीस तत्व है इनमें से प्रथम पच्चीस तत्वों का विचार सांख्य शास्त्र में हो चुका है उसे यहाँ दोहराने का कोई प्रयोजन नहीं है अतः उन्हें छोड़कर अन्य ग्यारह तत्वों का विचार यहाँ किया जाता है प्रत्येक जीव में रहने वाला शिव तत्व ही आत्म तत्व है यह चैतन्य रूप है इसे को परा संवित परमेश्वर शिव या परम शिव भी कहते हैं यह तत्व न केवल जीव में ही है प्रत्युत जितनी वस्तुएँ संसार में हैं जड़ या चेतन सभी में व्यष्टि तथा समृष्टि रूप से वर्तमान है यह अनंत वस्तुओं में रहने पर भी एक है और एक रूप में सभी वस्तुओं में है यह देश और काल से अतीत है और फिर भी सभी देशों में तथा सभी कालों में एक रूप में वर्तमान है यह नित्य और अनंत है यह समस्त विश्व में व्यापक रूप में है और विश्वातीत भी है वस्तुता जैसा बाद को कहा जाएगा समस्त विश्व इसी तत्व का अभिन्न रूप है परम शिव स्वयं छत्तीस तत्वों के रूप में जगत में भाषित होता है विश्व विश्वोत्तीर्ण विश्वात्मक परमानंदमय तथा तो प्रकाशयिक घन इस शिव तत्व का ही अपने से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत प्रत्येक तत्व अभिन्न रूप में स्फूरण है इस तत्व के अतिरिक्त वस्तुतः और कुछ भी ग्राह्य या ग्राहक रूप में नहीं है यही परम शिव नाना वैचित्र्यों के रूप में स्वयं स्फूरित होता है यह इच्छा ज्ञान तथा क्रियात्मक है एवं पूर्णानंद स्वभाव का है यह तत्व आत्मा है है विमर्श ही इसका स्वभाव सृष्टि अवस्था में विश्वाकार होने से स्थिति में विश्व को प्रकाशन द्वारा तथा संहार में आत्मसात करने से शिव में पूर्ण जो अकृत्रिम अहमभाव है उसी को विमर्श शक्ति कहते हैं यदि शिव में विमर्श शक्ति न हो तो वह अनिश्वर तथा जड़ हो जाएंगे चित चैतन्य परावाक परमात्मा का मुख्य ऐश्वर्य कर्तृत्व स्फूर्ता आदि शब्दों में आगमों में विमर्श का ही वर्णन किया जाता है इस शक्ति में अनंत स्वरूप है किंतु इनमें पांच स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण के हैं पहला जिस शक्ति यह प्रकाश रूप है इसी के द्वारा शिव अपने को स्वप्रकाश समझते हैं दूसरा आनंद शक्ति जिसके द्वारा शिव आनंद में है और अपने में आनंद का साक्षात्कार करते हैं तीसरा इच्छा शक्ति जिसके द्वारा जगत की सृष्टि संहार और अन्य सभी कार्य शिव करते हैं चौथा ज्ञान शक्ति जिसके कारण शिव स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। पांचवा क्रिया शक्ति जिसके कारण शिव सभी स्वरूपों को धारण कर सकते हैं शक्ति के इन पांचों स्वरूपों से संपन्न शिव अपने आप समस्त विश्व की अभिशक् करते हैं वस्तुतः यह जगत शिव की शक्ति का ही विस्तृत रूप है जिसे परम शिव ने अपने में स्वभितव स्वेच्छा से अभिव्यक्त किया है परंतु इसे ध्यान में रखना है कि बिना शक्ति के शिव एक प्रकार से जड़वत ही है इसी शक्ति के सहारे शिव अपने में अहम का बोध प्राप्त करते हैं इसीलिए शंकराचार्य ने भी कहा है शिव शक्तियायुक्तों यदि भगवती शक्त प्रभुवितुम न चेदेव देवो न खुश कुशल वितुम परंतु यह भी सत्य है कि बिना शिव के शक्ति भी नहीं रह सकती और न कुछ कर ही सकती है इन दोनों में अभेद है तादात्म्य है सामरस्य है तभी तो परम शिव पूर्ण है जब इस शक्ति में उन्मेष होता है तब सृष्टि होती है और जब वह साख मु, आँख मूंद लेती है तब जगत का लय हो जाता है यह उन्मेष और निमेश अनादि और अनंत है इसी उन्मेष के कारण सदाशिव तत्व की अभिव्यक्ति होती है यह शक्ति तत्व का प्रथम और स्थूल उन्मेष है इसे सादाख्य तत्व भी कहते हैं इसे सतत ध्यान में रखना है कि शैव दर्शन में सृष्टि शक्ति का उन्मेष है अर्थात जो वस्तु पहले से थी उसी की अभिव्यक्ति होती है कोई नवीन वस्तु बाहर रहने वाले की उत्पत्ति नहीं होती यह अंतर्वर्ती निवेश है इस अवस्था में इच्छा शक्ति की प्रधानता है क्योंकि अहम अंश स्फुट रहता है और अहम अंश प्रधान रूप में उसे आच्छादित किए रहता है इसलिए मैं हूँ इस प्रकार की प्रतीत होती है अर्थात जगत का अव्यक्त रूप में यहाँ भान होता है